हाथी और मगरमच्छ मैक्स बेचारा हाथी अपने पड़ोसी मगरमच्छ का संगीत सुनने को मजबूर है मगरमच्छ दिन रात अपने वायलिन पर एक ही धुन का अभ्यास करता है उसकी धुनें बिना लय की होती हैं यह तब तक चलता है जब तक हाथी तुरही बजाना नहीं सीखता है उसके बाद मगरमच्छ के लिए अपने वायलिन की धुन सुनना बिल्कुल असंभव हो जाता है नतीजा दोनों पड़ोसियों के बीच भयंकर लड़ाई होती है लेकिन जल्द ही उनकी आपस में सुलह हो जाती है उसके बाद हाथी और मगरमच दोनों अपने जीवन को कहीं अधिक सुखद और सामंज दो रात तक संगीत का अभ्यास करता था इससे उसे बड़ा संतोष मिलता था हालांकि यह उसके पड़ोसी के लिए बिल्कुल आनंददायी नहीं था एक ही धुन को बार बार गलत स्वरू में सुनकर हाथी के कान पक गए थे एक दिन वो इस शोर को और सहन नहीं कर पाया वो शिकायत करने के लिए तुरंत मगरमच्छ के घर गया। लेकिन मगरमच्छ ने कहा कि वो एक संगीतकार था मैं अपने संगीत के बिना नहीं रह सकता उसने हाथी से कहा हाथी उदास होकर घर अपने उदास होकर अपने घर वापस लौटा उस शाम मगरमच्छ ने फिर से अपना वायलिन बजाया हमेशा की तरह वो बेसुरे तरीके से उसे देर रात तक बजाता रहा और फिर यही दस्तूर चलता रहा मगरमच्छ बेसुरे तरीके से वायलिन बजाता और उसे उससे हाथी का पारा चढ़ जाता था अब हाथी पढ़ तक नहीं सकता था उस सो भी नहीं सकता था दरअसल हाथी, गया। ने हाथी को का बेसुरा संगीत फिर उसके कानों पर वार करता मगरमच्छ जैसा कलाकार बनना कितना आसान है हाथी ने सोचा और फिर अचानक हाथी के दिमाग में विचार आया अच्छा क्यों नहीं किसे पता कहीं मेरे अंदर भी एक संगीतकार छिपा हो हाथी उत्साहित होकर शहर गया और अपने लिए एक सुंदर चमकदार पीतल की तुरही यानि खरीद चमकदारीतलन से मगरमच ने जब अचानक बगल में एक भयानक शोर सुना तो वो बहुत हैरान हुआ उस समय वो मोजार द्वारा रचित वायलिन सोनाटा का अभ्यास कर रहा था यह क्या चल रहा है वो गुस्से में चिल्लाया शिकायत करने तुरंत हाथी के बेचारा मगरमच वो मेरे संगीत का अभ्यास नहीं कर सकता था हाथी की तुरही की आवाज बहुत ऊंची थी मगरमच्छ को उस शोर में अपना वायलिन सुनाई ही नहीं देता था दूसरी ओर हाथी ठीक ठाक और खुश था अपने अंदर कि संगीत की प्रतिभा की खोज ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था उसने अपने बालों को बढ़ाया और चमकीले कपड़े पहने जिससे सभी लोग उसे निहारे अब उसे अपनी चमकदार पीतल की तुरही बजाने में पहले से कहीं अधिक मजा आता था बदले में मगरमच्छ ने दो बड़े ढक्कनों को जोर से बजाकर हाथी के शोर को खत्म करने की पूरी कोशिश की इसका इसका मतलब था कि अब हाथी की तुरही में पहले से ज्यादा इसका मतलब था कि अब हाथी को तुरही में पहले से भी ज्यादा जोर से फूक मारनी पड़ी और इस तरह दोनों पड़ोसी एक दूसरे को परेशान करते रहे मगरमच्छ ने अपनी हाइड्रोलिक ड्रिल चलाकर भयानक शोर पैदा किया। हाथी के लिए उस शोर को सह पाना मुश्किल था। बेचारा हाथी हाथी डर के मारे फर्श पर गिर पड़ा। हाथी को लगा कि इस बार मगरमच्छ सीमा तोड़कर बहुत आगे निकल गया था फिर हाथी ने अपना हाथ बड़ा हथौड़ा लिया और उसे दीवार को बार बार पीटना शुरू किया बड़े हथौड़े की उस मार को दीवार ज्यादा देर तक सह नहीं पाई फिर दीवार धड़ाम से टूट कर नीचे गिर गई फिर दोनों कलाकार एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और बड़े हैरान दिखाई दे दिखाई दे रहे थे मेरा मतलब यह करना नहीं था हाथी नेहकलाते हुए का क्या मैं तुम्हें एक कप चाय भेंट कर सकता हूँ फिर दोनों पड़ोसियों ने मिलकर चाय पी और संगीत के प्रेम के प्रति संगीत के अपने प्रेम के प्रति चर्चा की मैं जानता हूँ फिर दोनों पड़ोसियों ने मिलकर चाय पी और संगीत के प्रति अपने प्रेम पर चर्चा की मैं जानता हूँ ने कहा, हम दोनों इकट्ठा मिलकर संगीत क्यों नहीं रच सकते कितना अच्छा विचार है मगरमच्छ ने कहा, मगरमच्छ तुरंत घर से अपना वॉयनिन लेकर आया जो मलबे के नीचे दबा था फिर उन दोनों ने एक साथ मिलकर संगीत का अभ्यास किया दोनों की लय धुन एकदम सही थी एक दो तीन चार वो घंटों संगीत बजाते रहे वो हफ्तों संगीत बजाते रहे वे संगीत में बेहतर और बेहतर होते गए उनका संगीत कितना प्यारा था जल्द ही वे अपने यु, युगल गीतों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए फिर वे हमेशा के लिए एक साथ खुशी खुशी रहने लगे उन्होंने उस टूटी हुई दीवार को दोबारा कभी नहीं बनाया क्योंकि अब उन्हें उसकी जरूरत ही नहीं थी